बगला मुखी बगला मुखी माँ की साधना युद्ध में विजय एवं शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगला मुखी की विधिवत पूजा अर्चना की थी इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है बगला मुखी साधना सप्तऋषियों ने वैदिक काल में समय समय पर की है इनकी साधना से जहाँ भोर शत्रु अपने ही विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं वहाँ साधक का जीवन निष्कंटक तथा लोकप्रिय बन जाता है भारत में माँ बगलामुखी के तीन प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं दतिया मध्य प्रदेश कांगड़ा हिमाचल तथा नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में है देवी बगलामुखी रात्रि वीर रात्रि, विद्या सिद्धविद्या शिव एक महारुद्र